महाभारत शांति पर्व शांतिपर्व सप्ताशीतमोध्याय नारद जी का गालामणिको श्रेय का उपदेश युधिष्ठिर्वाच अतत्व शास्त्राण सतत संशयात्म अकतव्यवसाय श्रेय ब्रोहित पितामह युधिष्ठि ने पूछा पितामह जो शास्त्रों के तत्व को नहीं जानता जिसका मन सदा संयम में ही पड़ा संशय में ही पड़ा रहता है तथा जिसने परमार्थ के लिए कोई निश्चित धे नहीं बनाया है उस पुरुष का कल्याण कैसे हो सकता है यह मुझे बताइए विस्मुवाच गुरुपूजा चततम वृद्धा पर्युपासनम श्रवण चास्त्राण कूटस्थम श्रेय उच्य जी ने कहा युधिष्ठिर सदा गुरुजनों की पूजा वृद्ध पुरुषों की सेवा और शास्त्रों का श्रवण ये तीन कल्याण के अमोक साधन बताए जाते हैं मम अत्रहरतीम पुरातन च संवाद देवरष नारद इस विषय में भी जानकार मनुष्य देवर्षि नारद और महर्षि गालो के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं स्वाश्रम समुप्रातम नारदम देववर्चस मोह कम विप्रम ज्ञान तृप्त जितेंद्रियेयस् कामो यता नारद गालीत एक समय की बात है कल्याण की इच्छा रखने वाले जितेन्द्रिय गालो मुनि ने अपने आश्रम पर पधारे हुए देवोपम तेजस्वी ब्राह्मण मोह और कांति से क्लांति से रहित ज्ञानानंद से परिपूर्ण एवं मन को वश में रखने वाले देवर्षि नारज्य से इस प्रकार पूछा ये कश्य सम्मतो लोके गुण पुरुषो मुड़हे भवत्यन पगान सर्वान् गुणान लक्षया मे गुणे संसार में कोई भी पुरुष जिन गुणों द्वारा सम्मानित होता है उन समस्त गुणों का मैं आप में कभी अभाव नहीं देखता हूँ भवान एवं विधोस्माक संशयम थे तो अर्ति अमूढ़ चिरमूढ़ाण लोकतत्व मजानताम लोकतत्व के ज्ञान से शून्य और चिरकाल से अज्ञान में पड़े हुए हम जैसे लोगों के संशय का निवारण सर्वगुण संपन्न आप जैसा ज्ञानी महात्मा ही कर सकते हैं ज्ञान एवं प्रवृत्ति सत्कारिणाम अविशेषतः यहादान भक्त मर्ति मुणे शास्त्रों में बहुत से कर्तव्य कर्म बताए गए हैं उनमें से अमुक कर्म के इस प्रकार करने से ज्ञान मार्ग में प्रवृत्ति हो सकती है इसका विशेष रूप से हमें निश्चय नहीं हो पाता है अतः हमारे लिए जो कर्तव्य हो और जिसका निर्धारण हम न कर पाते हो, उसे आप ही हमें बताने की कृपा करें भगवन्नाश्रम सर्वे पृथकाचार दर्शि इदम श्रेय इदम श्रेया सर्वे प्रबोधिता भगवान सभी आश्रमों वाले पृथक पृथक आचार का दर्शन कराते हैं तथा यह श्रेष्ठ है यह श्रेष्ठ है ऐसा उपदेश देते हुए वे अपने ही सिद्धांतों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं और सभी मनुष्यों की बुद्धि में यही बात जमा देते हैं तांसुविप्रस्थिताम दृष्टा शास्त्रीय शास्त्राभिन स्वशास्त्री परितुष्टाश्चा श्रेयो डो जिनके मन में वह बात बैठ गई है उन सबको उन शास्त्रों के उपदेश के अनुसार नाना प्रकार के आचार मार्ग से चलते और अपने अपने शास्त्रों का अभिनंदन करते देखकर, जैसे हम अपनी मान्यता में संतुष्ट हैं वैसे ही उन्हें भी संतुष्ट पाकर हमारे मन में संशय उत्पन्न हो गया है हम यह ठीक ठीक निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि परम कल्याणकारी प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है शास्त्रम यदि भवेद एक श्रेय व्यक्तम भवे तदा शास्त्र श्रेय गुह्य प्रवेश यदि शास्त्र एक होता तो श्रेय की प्राप्ति का उपाय भी एक ही होने का कारण वह स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता परंतु बहुत से शास्त्रों ने नाना प्रकार से वर्णन करके श्रेय को गुह्य अवस्था में पहुंचा दिया है उसे अत्यंत गुढ़ बना डाला है ये तस्मात्मात्म प्रतिभाति में ब्रवेतो तो भगवान तन्मे उपसनो स्म्यम धीभ इस कारण से मुझे श्रेय का स्वरूप संशयाक्ष जान पड़ता है भगवान आप अब आप भी मुझे उसका उपदेश दे मैं आपकी शरण में आया हूँ आप मुझे शिष्य को श्रेय मार्ग का बोध कराइए नारद वाच्तात चौ य संकल्पिता पृथम तान सर्वान्न उपस्थिति तिगा तम समाश्रितेगा नारद जी ने कहा तात तो आश्रम चार है और शास्त्रों में उनकी पृथक पृथक व्यवस्था की गई है गालो, तुम ज्ञान का आश्रय लेकर उन सब को यथार्थ रूप से जानो तेसाम तेसाम तेहतम तत ततः नाना रूप गुणोदेश पश्य विप्र विप्रवर उन उन आश्रमों के जो नाना प्रकार से गुण संपन्न धर्म बताए गए हैं उनके पृथक पृथक स्थिति है इस बात को तुम देखो और समझो न याद चैवते समय अभिप्रेतम असंशय अन्दे पश्य तथा आश्रमाणाम पराम गति जो साधारण मनुष्य हैं वे उन आश्रमों के वास्तविक अभिप्राय को भली भाति संशय रहित नहीं जान पाते किन्तु उनसे भिन्न जो तत्वज्ञ हैं वे इन आश्रमों के परमात्म तत्व को ठीक ठीक समझते हैं यतो यू न्रेयसम्य तथ्यवा संशयात्मकम अनुग्रह च मित्राण च निग्रह संग्रह च त्रिवर्गस्य श्रेय आहुरमीश जो अच्छी तरह कल्याण करने वाला साधन होता है वह सर्वथा संशय रहित होता है सहृदों पर अनुग्रह करना शत्रुभाव रखने वाले दुष्टों को दंड देना तथा धर्म अर्थ और काम का संग्रह करना इसे मनीषी पुरुष कहते हैं निवृत्ति कर्मण पापुण्यशीलता सदेश समुदाचार से तद संशय पाप कर्म से दूर रहना निरंतर पुण्य कर्मों में लगे रहना और सतपुरुषों के साथ रहकर सदाचार को ठीक ठीक पालन करना यह संशय रहित कल्याण का मार्ग है वाक्व मधुरा प्रोक्ता श्रेय एत संशय संपूर्ण प्राणियों के प्रति कोमलता का बर्ताव करना व्यवहार में सरल होना तथा मीठे वचन बोलना यह भी कल्याण का संदेह रहित मार्ग है दैवतेभ्य पितृभ्य सहविभागो तिथिस्वी असत्यागस्ृत्याम श्रेय तथा संशय देवताओं पितरों और अतिथियों को उनका भाग देना तथा तो भरण पोषण करने योग्य व्यक्तियों का त्याग न करना यह कल्याण का निश्चित साधन है सत्यस्य से वचनम श्रेय सत्य ज्ञानम तो अत्यमेत्यम ब्रवीम्य हम सत्य बोलना भी श्रेयस्कर है परंतु सत्य को यथार्थ रूप से जानना कठिन है मैं तो उसी को सत्य कहता हूँ जिससे प्राणियों का अत्यंत हित होता हो अहंकार से त्याग प्रमाद सेग्रह संतोष कूटस्थम श्रेय उच्य अहंकार का त्याग प्रमाद को रोकना संतोष और एकांतवास यह सुनिश्चित श्रेय कहलाता है धर्मेण वेदाध्ययन वेदांता तथा च्नाच जिज्ञासा श्रेय एक तयम धर्माचरण पूर्वक वेद और वेदांगों का स्वाध्याय करना तथा उनके सिद्धांत को जानने की इच्छा के जगाए रहना निसंदेह कल्याण का साधन है शब्द रूप रस स्पर्शा सह गंधेन केवलान कवला नाट्यर्थ मुपसेवे त्रेयसोथी जैसे कल्याण प्राप्त की इच्छा हो उस मनुष्य को किसी तरह भी शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन विषयों का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए नक्तम चर्या दिवा स्वप्न आलस्यम पैशुनम बदम अति अयोगम च श्रेयसोर्थी परित्यज कल्याण चाहने वाला पुरुष रात में घूमना दिन में सोना आलस्य चुगली मादक वस्तु का सेवन आहार विहार का अधिक मात्रा में सेवन और उसका सर्वथा त्याग ये सब बातें त्याग दे आत्मोत्क मारगेत पर स्वगुण मार्गेत विप्रकृथ जान निर्गुणस्वेव भूयिष्ठ आत्मसंभाविता नरा दोषिरन गुणवत क्षिपंचया दूसरों की निंदा करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयत्न न करें साधारण मनुष्यों के अपेक्षा जो अपनी उत्कृष्टता है उसे अपने गुणों द्वारा ही सिद्ध करे बातों से नहीं गुणहीन मनुष्य ही अधिकतर अपनी प्रशंसा किया करते हैं वे अपने में गुणों की कमी देखकर दूसरे गुणवान पुरुषों के गुणों में दोष बताकर उन पर आक्षेप किया करते हैं अनुच्यमस्तु पुनस्ते मनंतो महाजनाद गुणवत्तर ते तेना दर्पिता यदि उनको उत्तर दिया जाए तो फिर वे घमंड में भरकर अपने आप को महापुरुषों से भी अधिक गुणवान मानने लगे अभ्रुवंक चिन्हिंदा आत्म पूजा अवर्णयन विपच्चि गुण सम्पन्न प्राप्त होते परंतु जो दूसरे किसी की निंदा तथा अपनी प्रशंसा नहीं करता ऐसा उत्तम गुण संपन्न विद्वान पुरुष ही महान यश का भागी होता है अभ्रुवन् भाति गुमन सा तथा व्याहरण भाति विम्लो भाबरे फूलों की पवित्र एवं मनोरम सुगंध बिना कुछ बोले ही महक उठती है निर्मल सूर्य अपनी प्रशंसा किए बिना ही आकाश में प्रकाशित होने लगते हैं एवं आदि चांदी परित्यक्ता मेधया ज्वलंति यशालोके जानी न व्याहरती च इस प्रकार संसार में भी बहुत सी ऐसी बुद्धि से रहित वस्तुएं हैं जो अपनी प्रशंसा नहीं करती है किंतु अपने यश से जग मगाती रहती है न लोके दीप्यते मूर्ख केवल आत्मा प्रशंसायाम अभिचाप हित हम सभ्रे कृतविद्या प्रकाश ते मूर्ख मनुष्य केवल अपनी प्रशंसा करने से ही जगत में ख्याति नहीं पा सकता विद्वान पुरुष गुफा में छिपा रहे तो भी उसकी सर्वत्र प्रसिद्ध हो जाती है असदुचरअपी प्रोक्त शब्द सुपसाम्य दीप्यते वलोहुके सुनिरअपी सुभाषित बुरी बात जोर जोर से कही गई हो तो भी वह शून्य में विलीन हो जाती है लोक में उसका आदर नहीं होता है किंतु अच्छी बात धीरे धीरे कही जाए तो भी वह संसार में प्रकाशित होती है उसका आदर होता और प्रभाव बढ़ता है मूढ़ाण अवलिप्ता बहु दर्शी अत्यंतरात्म अग्निपिव घमंडी मूर्खों की कही हुई आधार बातें उनके दूषित अंतकरण का ही प्रदर्शन करती है ठीक उसी तरह जैसे सूर्य सूर्यकांत मणि के योग में अपने दाहक अग्नि रूप को ही प्रकट करता है एक कारणात् कारण प्रज्ञा वृगियंते पृथक विधाम प्रज्ञालाभोभूता उत्तम प्रतिभाति इस कारण कल्याण की इच्छा रखने वाले साधु पुरुष अनेक शास्त्रों के अध्ययन से नाना प्रकार की प्रज्ञा अर्थात उत्तम बुद्धि का ही अनुसंधान करते हैं मुझे तो सभी प्राणियों के लिए प्रज्ञा का लाभ ही उत्तम ज्ञान पड़ता है ना पृष्ठ कस्य ब्रोजान नाप्यनाक्षत ज्ञानवान मेधावी जड़वत पिछये बुद्धिमान पुरुष ज्ञानवान होने पर भी बिना पूछे किसी को कोई उपदेश न करे अन्यायपूर्वक पूछने पर भी किसी के प्रश्न का उत्तर न दे जड़ की भांति चुपचाप बैठा रहे तथो वा सम परीक्षेत धर्म नृत्य सु साधु मनुष्य सुवधान धर्म मनुष्य को सदा धर्म में लगे रहने वाले साधु महात्माओं तथा तो परायण उदार पुरुषों के समीप निवास करने की इच्छा रखनी चाहिए चतुर्णाम जत्र वर्णा धर्म वृतिको भवे न तत्र वा संकुत श्रेय वही कथन जहाँ चारों वर्णों के धर्मों का उल्लंघन होता हो वहाँ कल्याण की इच्छा वाले पुरुष को किसी तरह भी नहीं रहना चाहिए निरंभों त्यम यमी हम यथालब्धोपजीवन हम पुण्यम पुण्य सुविमलम पापम पापे किसी कर्म का आरंभ न करने वाला और जो कुछ मिले मिल जाए उसे से जीवन निर्वाह करने वाला पुरुष भी यदि पुण्यात्माओं के समाज में रहे तो उसे निर्मल पुण्य की प्राप्ति होती है और पापियों के संसर्ग में रहे तो वह पाप का भी भागी होता है अपामग्ने तथे दो दोश्च स्पर्शयते यहाँ तथा पशामहे स्पर्शम उभयो पुण्यपापयो जैसे जल अग्नि और चंद्रमा की किरणों के संसर्ग में आने पर मनुष्य क्रमशः शीत उष्ण और सुखदायी स्पर्श का अनुभव करता है उसी प्रकार हम पुण्यात्मा और पापियों के संग से पुण्य और पाप दोनों के स्पर्श का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं अपश्यंतोन्वश्यम भुंजते विघासीन भुंजानाश्चात्म विषयान विषयान वृद्धि कर्मणाम जो विकसासी अर्थात भृत्य वर्ग और अतिथि आदि को भोजन कराने के बाद बचा हुआ भोजन करने वाले हैं वे तिक्त मधुर रस या स्वाद की आलोचना न करते हुए अन्न ग्रहण करते हैं किंतु जो अपनी रचना का विषय समझकर कर स्वाद और अस्वादु का विचार रखते हुए भोजन करते हैं उन्हें कर्मपाश में बंधा हुआ ही समझना चाहिए य गसत्कार प्रेक्षता अब्रुआो धर्म त्यजे धर्मं देश महात्म जहां ब्राह्मण अनादर एवं पूर्वक धर्मशास्त्र विषय प्रश्न करने वाले पुरुषों को धर्म का उपदेश करता हो आत्मप्राण साधक को उस देश का परित्याग कर देना चाहिए शिष्योपाध्यायिकावृत्ति य सुसमिता यथा पश्चात सम्पन्ना कस्त देश परज जहाँ गुरु और शिष्य का व्यवहार सुव्यवस्थित शास्त्र संमत एवं यथावत रूप से चलता है कौन उस देश का परित्याग करेगा आकाशस्थ्य ध्रुव जत्र दोस भ्रूयुर्विप्चिता आत्म पूजा भी को वशे त्र पिता जहाँ के लोग बिना किसी अपराध के ही विद्वान पुरुषों पर निश्चित रूप से दोषारोपण करते हों उस देश में आत्मसम्मान की इच्छा रखने वाला कौन मनुष्य निवास करेगा योड़ितालुब प्रायथो धर्म से तव प्रदीप्त चैलांत देशम न सं त्यजेत जहाँ लालची मनुष्यों ने प्राय धर्म की मर्यादाएँ तोड़ डाली हों जलते हुए कपड़े की भांति उस देश को कौन नहीं त्याग देगा यम अनाशंकाहम चरे युर्वीत मत्सरा भवे त्र अवसे पुण्यशील सु साधु परंतु जहाँ के लोग माश्चर्य और शंका से रहित होकर धर्म का आचरण करते हो वहाँ पुण्यशील साधु पुरुषों के पास अवश्य निवास करें धर्म अर्थम निमित्तम चरे युर्यत्र मानवाह नानु बथे जातू ते ही पाप कृत हो जन जहाँ के मनुष्य धन के लिए धर्म का अनुष्ठान करते हो वहाँ उनके पास कदापि न रहे क्योंकि वे सबके सब, सब पापाचारी होते हैं कर्मणा ये नैवते सव व्यवधा वेत तत्ण सर्पाचरणि जहाँ जीवन की रक्षा के लिए लोग पाप कर्म से जीव का चलाते हों सर्प युक्त घर के समान उस स्थान से तुरंत दूर हट जाना चाहिए ये न खवाम समारूढ़ कर्मणानुचयी भवेद आदित स्तम कर्तव्य इक्षता भवन अपनी उन्नति चाहने वाले साधक को चाहिए कि जिस पाप कर्म के संस्कारों से युक्त हुआ मनुष्य खाट पर पड़कर कर दुख भोगता है उस कर्म को पहले से ही न करे यत्र राजा यग्रस् प्रन कुटुम्बीनाम गृह भुजस्तेतराष्ट्रत्म्ब राजा और राजा के निकटवर्ती अन्य पुरुष जनों से पहले ही भोजन कर लेते हैं उस राष्ट्र को मनस्वी पुरुष अवश्य त्याग दे स्रोत्रिया स्वग्रभोक्ता रो धर्मन सनातना या जनाध्यापन हिजोक्ता जिस देश में सदा धर्म धर्मपरायण यज्ञ कराने और पढ़ाने के कार्य में संलग्न सनातन धर्म में श्रोत्रेय ब्राह्मण ही सबसे पहले भोजन पाते हो, उस राष्ट्र में अवश्य निवास करें स्वाहा स्वधा वसत्कारा युष्ठिता अजस्रम च वर्तनते वसे तत्रा विचारयन् जहां स्वाहा अर्थात अग्निहोत्र स्वधा अर्थात श्राद्धकर्म तथा वसट्कार का भली भाति अनुष्ठान होता हो और निरंतर ये सभी कर्म किए जाते हो, वहां बिना विचारे ही निवास करना चाहिए असोचेन ये त्राह्मण मृत्युताजेतन राष्ट्र महासन्नम उपसृष्ट विवाह मिशम ब्राह्मणों को जीविका के लिए कष्ट पाते तथा अपवित्रवस्था में रहते देखे उस राष्ट्र को निकटवर्ती होने पर भी विश्व मिश्रित भोग्य वस्तु की भांति त्याग दे प्रियमाणा न प्रयक्षे जोर जाचिता स्वस्थ चित्त वसे त्र कृतकृत क्रित इव आत्म जहाँ के लोग प्रसन्नतापूर्वक बिना मांगे ही भिक्षा देते हों वहाँ मन को वश में करने वाला पुरुष कृतकृत क्रित की भाति स्वस्थ चित्त होकर निवास करे यत्रा दंडो युसत्कारत्मसु तरे तत्रावसे चैव सु साधु जहाँ उद्दंड पुरुषों को दंड दिया जाता हो और जितात्मा पुरुषों का सत्कार किया जाता हो वहाँ पुण्यशील श्रेष्ठ पुरुषों के बीच विचरना और निवास करना चाहिए उपसृष्टेश सुधांत सुदराचारेश सुधुसू सु। अविनत सुलभो महदंड धारणम जो जितेन्द्रीय पुरसो पर क्रोध और श्रेष्ठ पुरसो पर अत्याचार करते हो उदंड और लोभी हो ऐसे लोगों को जहाँ अत्यंत कठोर और महान दंड दिया जाता हो उस देश में बिना विचार निवास करना चाहिए यत्र राजा धर्म नृत्य राज्यम धर्मेडपाले अप्य कामान कामेश तत्रिचार्यन् जहाँ का राजा सदा धन धर्मपरायण रहकर धर्मानुसार ही राज्य का पालन करता हो और संपूर्ण कामनाओं का स्वामी होकर भी विषय भोग से विमुख रहता हो वहाँ बिना कुछ सोचे विचारे लिवास करना चाहिए यथाशिला ही राज न सर्वाण्वैवासिन्न श्रेयसा ज्योति हत्यासु श्रेयथी प्रद्युपस्थे क्योंकि राजा के शिल स्वभाव जैसे होते हैं वैसे ही प्रजा के भी हो जाते हैं वह उनके कल्याण का अवसर उपस्थित होने पर समस्त प्रजा को भी शीघ्र ही कल्याण का भागी बना देता है पृक्ष हस्तअस्ते मैयातात श्रेय एतुदात नही शक्यम प्रधान नेय संख्या था मैंने तुम्हारे प्रश्न के अनुसार यह श्रेय मार्ग का वर्णन किया है पूर्णतया तो आत्मकल्याण की परिगणना हो ही नहीं सकती है एवं प्रवर्तमान वृत्तिम प्राणितात्मन तब से ही बहुलहम श्रेयो व्यक्तम भविष्य जो इस प्रकार की वृत्ति से रहकर जीव का चलाता है और प्राणियों के हित में मन लगाए रहता है उस पुरुष को सुधर्म रूप तप के अनुष्ठान से श्लोक में ही परम कल्याण की प्रत्यक्ष उपलब्धि हो जाएगी इसे श्री महाभारत शांति परवड़ी मोक्ष धर्म परवड़ी श्रेयोवाचिको नाम सप्ताश्यधिक द्विशतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में श्रेय मार्ग का प्रतिपादन नामक दो सत्तासीवा अध्याय पूरा हुआ